आप अपने मन को देखो आप बाहर की बंद करके भीतर निहारने की कोशिश करो आपके दिल के बोल में आपके दिल के अवकाश में आकाश में कौन दिखता है कृष्ण कहते हैं मैं वहीं रहना चाहता मन तन नमस्कार पदा लाता है ये तो सुखदेव जी ने गोपियों के बारे में कहा था वो फिर जब उद्धव जी को भेजने लगे श्रीकृष्ण ब्रज में, तो गोपियों का परिचय दिया ये उद्धव गलती न करें सा मन का मत प्राणा मदर्थे त्यक्तिका मौमे दयित प्रेष्ठम आत्मा मनसा गता श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव वो जो गोपियां हैं उनका मन मन नहीं है उनका मन मैं है देखो सुखदेव जी की गवाही है और कृष्ण की स्वीकृति है हाँ गोपियों का मन मैं गोपी बोलती है मोहि मोहि मोहन मयोरी मन मेरो भयो हरि चंद भेदन परत पहचान है कान भय प्राण मय प्राण भय कानियम न जान परे कान है कि प्राण है पता ही नहीं चलता कि हृदय के भीतर हमारी सांस अलग चल रही है कि इसमें प्राण प्यारे नंदन शाम सुंदर राष्ट्र मन मना बवो मन मना मन मना इसका मुख्य अर्थ मुख्य अर्थ क्या है अहमेव मनोजा का अर्थात भगवदाचारम गोपियों के मन की सकल सूरत है कृष्ण कृष्ण कृष्ण दूसरा मई मनोजा गोपियों का है ना मनमस्था का तो भक्त माने क्या अहम मनोज स्वमनमना है मई मनोयज असौ मनमना माम मन उसी मन मना उसके मन की सकल पूरा कृष्ण है उसका मन कृष्ण में है वही कई प्रकाश स्वाम विसोपियां अपना मन कृष्ण में रख देते हैं और फिर कृष्ण कृष्ण कृष्ण को ढूंढते उन्हीं में मन रखती हैं, उन्हीं को ढूंढते हैं मन तो मन मनाने में अच्छा आप विचार करते हैं तो किसका बाबा ये भक्ति का मार्ग शिलवास नहीं है आपने सुना होगा ना ये प्रेम का तो कौप करारो महा तरवार की धारको धावनों है प्रेम का मार्ग प्रेम का पंत बड़ा कड़ा है ये तो तलवार की धार पर दौड़ने के समान है हमने तलवार की धार पर नाचते देखा है हो रस्सी बना के हो यहाँ से वहाँ लगा के और रस्सी पर नाचते हुए यहाँ से वहाँ चले जाते हैं एक गंदा एक गंदा लगा देते हैं और पतला सा हो और उसके ऊपर नाचने वाले नाचते हुए यहां से वहां चले जाते देखो भगवान ही है अपने मन भगवान में ही मन मनन चिंतन किसका होता है जिनके महाराज अपने जीने के बारे में कुछ मालूम ना ना? एक ब्राह्मण आया जुदिश्चर के पास कुछ लेने के लिए तो जुदीश ने कहा कि महाराज पंडित जी कल आना कल इसी समय आ जाना आज का समय तो पूरा हो गया कल 10 बजे दिन में आना सब टाइम अब महाराज भीमसेन सुन रहे थे वो बाहर निकले और जो वहां वो सब नगाड़ा और घंसा बड़े बड़े बाजे बजते हैं ना बजाने तो वालों को हुक्म दे दिया कि बजा अभी का एक महाराज सारे बाजे बज थे जो मिस्टर ने पूछा भीमसेन क्या बात है बोले महाराज खुशी के बाजे बज रहे हैं अरे क्या खुशी हुई बेटा हुआ किसी से कोई ब्याह है किसी का स्वागत सत्कार है कोई बड़े मानुस आ रहा है क्या बात है बोले नहीं महाराज हमको ये रिश्ते हो गया कि कल 10 बजे तक आप और हम सब लोग जिंदा रहेंगे और ये ब्राह्मण आवेगा तब हम उसको कुछ देंगे अब तो निश्चित जैसे सौ छापा हम पड़ेगा अरे बोले भाई पंडित जी माफ करो क्षमा करो सा भाई जो देना है सो अभी फिर दोषण में जो जाना भी विधाता की विधा स्थिति आज एक क्षण का पता नहीं है विधाता क्या करेगा हम कल का वादा करते हैं अब देखो आपका मन कहाँ है ये पता नहीं है कि अगले क्षण में क्या होगा महाराज हम ऐसे ऐसे ट्रस्टों में ट्रस्टी हैं जिनके पिता बड़े धर्मात्मा थे बड़े धर्मात्मा खूब गानी खूब पुण्यात्मा खूब भगवान के जब वो मर गए तो उनके बेटों ने कहा हम न ईश्वर मानते हैं न भक्ति मानते हैं न धर्म मानते हैं सकता तो ये जो मकान ट्रस्ट में बना है ना इसको कोई सेनेटोरियम होता है, इसको सेनेटोरियम बना छोड़ो यहाँ सत्संग नहीं होगा धर्म यहाँ ईश्वर का नाम नहीं लिया हम ईश्वर को मानते हैं अरे बाप पुराने थे मारा बुजुआ पुराने जमाने के वो ईश्वर मानते थे हम अब नहीं हवा आपका मन अगली पीढ़ी के बारे में सोच रहा है नाती पोते के बारे में सोच रहा है देवते देवता के बारे में देवता देवता है ना देवता के बारे में सोच रहा है कहां है आपका मन कहां जा रहा है बाबा आपके हृदय में बैठे हैं भगवान आ, उनकी ओर कर दी थी और देख रहा है आगे की ओर वो दू वो टू वो दू अब तक क्या होगा देखो इसमें ईश्वर को कैसा लगता होगा अक्सर के मन में क्या गुण है क्या दोष है इसका निरूपण करना तो बड़ा मुश्किल है क्या बुरा समझते हैं क्या करते इसलिए हम अपने अपने मन को देख के समझते तो एक सज्जन हमको ले गए अपने घर में भागोद साहब जो पंद्रह दिन का बात कर रहा था तो उन्होंने कहा चलिए चलिए महाराज हमारे घर से बहुत आग्रह था मान लिया कि भाई कथा में से उठेंगे और तुरंत चले जाएंगे अब गए उनको तो तख्त बहुत बढ़िया बेहतर बहुत बढ़िया लगा था और सब तो पूजा की सामग्री और थाल में सजाई हुई थी धूप गत्थी और फूल और फल और गुलाब की माला है और आरती भी थी, थी और ले जाकर तख्ते पर बैठा दिया और खुद चले गए बाहर अब मैं पूछूं क्या बात से क्या बातें तो गए हैं सड़क पर तो सड़क पर क्यों गए है एक शेख जी ने आने को इस समय कहा है उनकी इंतजार कर रहे हैं अब महाराज हमको तो सप्ताह से उठा रहे लक्षण का लगी थी हमको प्यास भी लगी थी कुछ खाने का भी मन हो रहा था और वो जाके सड़क पर देखें कि अभी वो मोटर आ रही है कि। दस मिनट हुआ पंद्रह मिनट हुआ बीस मिनट हुआ अब शेख लोग को समय से थोड़े चलते हैं है? उनकी जो दुकान में हम समझ जाते हैं और कि यदि वो कह दे कि हम सात बजे आएंगे तो आठ बजे तक आने की उम्मीद रखते हैं या फोन आने की उम्मीद रखते हैं कि आज काम आ गया महाराज आज नहीं बचा सकते <laughs> अब मुझे उस समय कैसा लगा मैं उनके घर में बैठा और वही बाहर सड़क पर मुझे कैसा लगा उसकी मुझे याद आती है तो ईश्वर अपने घर में बैठा है और हम लोग उसको उसकी ओर पीट करके हो अपने हृदय में बैठा है परमेश्वर उसकी ओर पीट करके और हम दुनिया को देखने के लिए जाते हैं ईश्वर को तो कैसा लगता होगा अपने से हो अपनी स्थिति से ही अनुमान लगा सकते हैं कि ईश्वर को कैसे कैसा लगता है। तो भाई आपकी आख कहाँ है आपका कान कहाँ है तो रामकिंसर के पिताजी थे रामायण की कथा करते थे रामकिर से बहुत बच्चे थे जब से हमारे संबंध में है तो वो करते थे रामायण की कथा तो जब कथा में से निकले तो पान की दुकान सामने थी तो पालगी पाली जी कहा भैया खुश रहो तो देखो पंडित जी मैं एक काम से तो ग्राहक की बात सुनता हूँ कि उसको पान चाहिए और एक काम से आपकी कथा सुनता हूँ वो तो बोले पंडित जी शिवनाथ जी उनका नाम सुनाए वो लगते नहीं भैया दुकान जो है नहीं? तो कहा है ना तुम्हारे थे? तो बाबा दुकान होना दूसरी बात है और घूमना होना दूसरी बात है आपका एक मन लगा है व्यापार में घर में परिवार में बैठे बैठे कथा में भी सोचते हैं ऐसे नहीं मन मना भगव देखो मन मना भवक का अभिप्राय बनो आपके मन को जो चेतना मिलती है वो किससे मिलती है आप पल्ब को देखते हैं बिजली को भूल जाते हैं आप पंखे को भी नहीं देखते हो पंखे की हवा तो उसको भी भूल जाते हैं तो जब नहीं लगती है उसके बिना सांस लेने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है सब पंखे की याद आती है पंखे की हवा भूल गए पंखे तो को भूल गए बिजली को भूल गए हैं? बैठ के आराम से जैसे बिजली न हो पंखा न हो हवा न हो और आप तो बैठ के कुछ दूसरे सोच रहे हैं। उस ईश्वर को भूल गए जो आपके हृदय का संचालन करता है जहां से चेतन शक्ति विचार शक्ति का उदय होता है उस विचार शक्ति से जो आपके जीवन को सहारा मिलता है वो सहारा भूल गया वो विचार शक्ति भूल गई वो विचार शक्ति देने वाला परमेश्वर ढूंढगा उधर भगवान कहते ही रह गए मन मना भव मन मना भव मन मना भव बोले बाबा चार बात का कन्या करना दे। एक तो हमारे हृदय के प्रेरक परमेश्वर हैं एक बार और जितने संकल्प उठते हैं वो ईश्वर के बारे में उठते हैं वो ईश्वर की सेवा के लिए उठते हैं और फिर बाद में कहे प्रभु तुम्हारा दिया हुआ संकल्प प्रेरणा तुम्हारी उसको निभाया तुमने उसको दिशादी मुंह दिया तुमने और अब तुम्हें मैं अपने संकल्प का समर्पण करता हूं बाबा दिन अर्पण नहीं करोगे तो कर्म और फल ये अखबार में तो लिखा रहेगा कि फल भगवान पर को अर्पित कर दो अखबार में लिखा रहेगा हूं और कोई व्याख्यान देगा तो काम से सुरोगे तो और कोई मिल जाएगा सुनने वाला तो खूब उपदेश करोगे लेकिन यदि अपने दिल को नहीं देखोगे तो ये सुनने वाला नहीं है ये अंतर्भुक्तता की लीला है बड़ी उत्तम लीला है एक बात है इसका फल मरने के बाद नहीं मिलता है इसका बाद स्वर्ग इसका फल स्वर्ग वैकुंठ में नहीं मिलता है जिस समय आप भगवान का दर्शन करोगे हमारे दिल को कैसा चला रहा है वो, तो चरखा चला रहा है चरखा चलाने वाले की ओर देखो है न चरखा चलता हुआ देखो उसके हाथ पे उसमें सूत बुनता हुआ बनता हुआ देखो उसके हाथ पे और वो सूत किसके लिए है तो वो उसी को अर्पित करने के लिए है उसने संकल्प दिया उसने चरखा दिया उसने चलाया उसने सूत बनाया और फिर तो वही सूत को लेकर के कुछ होता है बाबा तो ये तो नहीं होता नहीं होता है तो हम जानते हैं क्यों नहीं होता है मन बना क्यों नहीं होते आप भगवान में आपका मन क्यों नहीं जाता क्योंकि आपने अपनी प्रीति किसी और से जोड़ सकती हैं। एक के घर में गया वो भोजन करते बहुत पुरानी बात है सन्यासी होने के बाद की बात नहीं है पहले ही गांव से हमारे बड़े मित्र थे महाराज और उन्होंने कहा कि आप हमारे घर आना पहुंच गया परंतु उनकी पत्नी मेरा और उनका साथ बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्यों नहीं करती थी हम साधुओं के पास आते जाते थे ज्यादा और वो सोचती थी कि जब इन दोनों का संग होगा तो ये भी साधुओं के चक्कर में पड़ जाएंगे उनका नाम प्रबल प्रसाद सिंह था अभी अभी थोड़े दिन पहले उनकी मृत्यु हुई ठाकुर प्रसिद्ध नारायण सिंह हमारे देश के बड़े अच्छे जो शास्त्र लेखक थे विधानसभा के दस थे बोनारस गाजीपुर जिला बोर्ड के चेयरमैन थे दीवान थे कई राज्यों नारायण उनके घर में जब भोजन बन के आया सामने जो मैंने पूरी तोड़ी पहले मैं ब्राह्मणों के सिवा दूसरे के घर में ये सब रोटी भात में खाता था वो हमारे लिए पूरी बढ़ती जो पूरी तोड़ी उसमें बाल का एक गुच्छा सिर के बाल का निकल जाता और बाल निकल जाए भोजन में तो हम लोगों ने खाने खरीदी नहीं थी तो मैंने देखा मेरा मन भारत मुंह तो भर गया बाल तो से फिर मैंने धीरे से चुप से बाल मुँह में से निकाल के अलग रखा आंख में से हाथों निकलने लगे लेकिन मैंने उनको बताया नहीं थाली के नीचे बाल दबा दिया और पूरी और सान खाया आंख में से पानी गिराया और बाल और पूरी खा इसका मतलब यह है कि यदि उसी ही स्त्री का आई आया होता है तो वो कितने प्रेम से खिलाती क्या उसकी पूरी में है ना, लापरवाही से टाल जाता तो हम जो काम करते हैं वो उसके लिए नहीं करते जिससे हमारा प्रेम जिससे प्रेम नहीं है जिससे हम नफरत करते हैं जिसकी उपेक्षा करते हैं जिससे हम अपना कोई संबंध नहीं मानते उसके लिए जब काम करते हैं तब वो काम बिगड़ जाता है आप रोटी बनाइए भगवान को भोग लगाने मत भक्त तो आपका मन भगवान में कैसे लगेगा भगवान से हो प्रेम और भगवान के लिए कीजिए काम तो काम करते समय भी भगवान का स्मरण बनता रहेगा हो आज हमारे घर में हुआ है शक्म देखो आज वो आने वाले हैं सब चीज़ी जगह ठीक ठीक साफ कर लेना तो देखो बनाते समय कोई तो गड़बड़ ना हो नमक ठीक पड़े क्यों अपने चारे के लिए बनाया तो कहीं जल न जाए कहीं कच्चा न रह रोटी बनावें गोल न बने तो समझो प्रेम कम है हाँ। रोटी बनावें कहीं मोटी कहीं पतली तो समझना प्रेम कम है कहीं जल जाए और कहीं कच्ची न जाए तो समझना प्रेम कम यदि प्रेम होता ना हाँ तो प्रेम का स्वाद प्रेम का रस ऐसा उसमें पड़ता ऐसा पड़ता मनगना होने में बाधा क्या है कि मतभास्त न होना इसलिए अपनी भक्ति भगवान के साथ जोड़ो भक्ति अस्यास्ती यदि भक्ति जिसमें भक्ति हो भक्ति माने होता है भाग आप अपने जीवन का देखो दो भाग एक गर्म भाग एक ज्ञान भाग ये योजना बनाने वाले जो लोग होते हैं ना उनसे कह दो कि चलो बाद पर दो चार फुट सीमेंट और कंकर और पत्थर रखो तो गुजरात से बिल्कुल नहीं आवेगा वो करनी नहीं चला सकते वो योजना बनाते हैं और मिस्त्रियों से कह दो कि तुम ये जो पत्थर सी में लक रहे हो आओ इसको छोड़ के योजना बनाओ दस बरस के लिए पांच बरस के लिए उन विचारों को योजना बनाना नहीं आता है तो इसको बोलते हैं भक्ति भक्ति मारे विभाग एक कर्म विभाग और एक ज्ञान विभाग हमारे जीवन में देखो आप देखती है ये देखना आपका काम है और पांव चलता है ये चलना पांव का काम है पाव देख नहीं सकता और आख चल नहीं सकती। चलती है तो अपनी जगह पर ही चलती है वो दाएं बाएं चंचलाक्ष बोलते हैं न स्त्रियों को वो तो। तो अपने गोलक में रख के ही इधर से उधर आँख चलाती है कोई तो आँख निकल के बाहर छोड़ जाती हैं। तो ये हमारे शरीर में एक है ज्ञान विभाग ज्ञान भाग और एक है गर्भ भार बोलते हैं भक्ति भक्ति तो ज्ञान और कर्म दोनों मिलके चले दोनों पृथक पृथक विवेक पूर्वक भगवान के काम में लगे चलते हैं कहा भगवान ऐसा वर्णन होता है महाराज हमारे पांव कहां जा रहे हैं चंडू खाने में जा रहे हैं जुआ खेलने जा रहे हैं कसाई थाने में जा रहे हैं और दूसरे की गाट काटने के लिए जा रहे हैं पैसा कटोरने के लिए जा रहे हैं क्या जीवन दरबार के लिए जा रहे हैं क्या ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जा रहे हैं आपकी आंख देख रही है इसमें मद भक्त का आरक्षण संसार और भगवान दो विभाग कर दो आ एक भाग है संसार का और एक भाग है ईश्वर का ये गणी भक्ति आपको नहीं आती है बंटवारा नहीं आता है तो भक्ति नहीं होगी संसार को मैं मेरा करना एक भक्ति है और भगवान को मैं मेरा करना दूसरी जाती है ये विश्वकार तो पंडित लोग जैसे समझते हैं वो दूसरा तो तो है और गांव में तो महाराज भगत जी हमारे गांव में भगत जी किसको कहते हैं आप किस सब ही लोग इकट्ठे होते हैं एक जादव जाति के लोग जो है ना जैसे राम नरेश यादव और नरसिंह यादव ये जादव अहि बोलते हैं हमारे गाँव तो ये इकट्ठे होता बहुं। बहुं है बहुत बहुत होते फिर कराहा चलता है उसमें दूध खौलता है ओ और हाथ से उठा के हुआ दूध हाथ से उठा उसको उठालते हैं छलकाते हैं ऊपर से नीचे डालते हैं फिर बाद में मुँह में डाल के वही खोलता हुआ दूध करने लगते है वो तो बोले भगत जी हैं भाई देखो इनका हाथ नहीं जलता है इनका मुंह नहीं जलता है तो भगत तो वो होता है जो संसार की आग में वो अपना हाथ डाले और मुंह मुँह उठा ले तब भी वो जलता नहीं भगत जी भगवान से भक्त है भक्त भक्ति आपके जीवन में बंटवारा तो हुआ कि नहीं ये संसार है हम इससे प्रेम नहीं करते ये संसार है हम इसका चिंतन नहीं करते ये संसार है हम इसका स्मरण नहीं करते ये संसार है हम इसके लिए कोई काम नहीं करते ये ईश्वर है इससे हम प्रेम करते हैं इसका चिंतन करते हैं इसका स्मरण करते हैं दर्शन शास्त्र में एक नहीं हो सर्वस्त इसे दर्शन शास्त्र है जो बड़े बड़े विद्वानों के उसमें भात कम ये तो गौण है ये तो गौण है ये तो भाक् है ये तो अलग है अलग है ऐसे वर्णन करते हो भात कम एक अब देखो तो मत भक्तो भगव भगवान ने कहा बाबा मयी भक्ति मयी मम भक्ट मदभक्ट भक्ति अस्थि भक्त मयि भक्त मद्भक्त मम भक्त मद्भक्ट कुंभे भक्तमोरो भक्तिमा सेवा भक्ति माने प्रेम पूर्वक सेवा वो नाम से काम चल जाता है बड़ा इनके लिए हो नाम से बहुत काम करता है हमको एक जगह डाकों ने घेर दिया खड़े हो गए बैलगाड़ी पर कुछ हम, हम अमित पंडित जी के बहुत हैं हम अपनी बहन को पहुंचाने के लिए जा रहे हैं अच्छा ना लाख तो आप रात में ऐसे दो तो बहन को लेकर बैलगाड़ी को लेकर निकलते हैं चलिए हम है, आपको स्टेशन तक पहुंचा अच्छा देते हैं उन्होंने तो प्रणाम कैसे किया हमने पहले बाबा का नाम दे दिया नाम की मजमा दूसरी है अक्षत अच्छा चंदन फेंकना दूसरी चीज है हमारे एक महात्मा थे तो उनको कभी रोज आप जानते हैं ना वो रुपया तो लोग चलते हैं है वो तो देखने को ही मिलता है आ, हमको याद है कहीं कहीं किसी शहर में खास तरह से यहाँ भी कभी कभी जिसमें से 5000 हजार का नोट निकालते हैं सौ तो सौ का अलग करते हैं फिर तो दस दस का अलग करते हैं फिर तो दो दो का अलग करते हैं फिर तो ये एक रुपये के दो नोट निकालते हैं और उसको हाथ में लेके और अंगूठे से दबा के है ना अंगूठे से दबा के जिसने दो तो दिखे हो एक में मिले हुए ना, आजा है स्वामी जी के दो रूपये है ना? वो दो रुपया बिठा तो तो के सामने रखते थे तो हमारे महात्मा थे उनको कोई पैसा देने के लिए आता तो बोलते अरे बाबा मैं तो समझता था कि तुम हमारे हो तुम्हारा जो कुछ है तो सब हमारा है, है? तुम्हारे खजाने को तुम्हारे बैंक बैलेंस को तुम्हारी तिजोरी को हम तो समझते हैं कि जब तुम हमारे हो तो सब हमारा है अब उसमें से हमारा इतना सा हिस्सा है अलग काफे लोग करते अरे सब हमारा है हम ईश्वर के पार्टनर हैं सारी तुंजी हमारी है हम कोई दिखंगे नहीं है नंगे नहीं है भूखे नहीं है ईश्वर का पेट भरा है तो मेरा भी पेट भरा है ईश्वर सारी दुनिया का मालिक है तो मैं भी चाहूंगा था। हमारी मित्रता हमारी एकता हमारी काम है मत भक्तो ईश्वर के नाम को बदनाम मांगना भला हम बाप को दो गुजरात करते हुए अपने बाप से भी मांगना अच्छा नहीं है ये भगवान अपनी तेज अपना व्रत अपना नियम रखते भगवान ये तो अपने भूखेपन का लक्षण है प्यासेपन का लक्षण है नंगेपन का लक्षण है भगवान जैसे रखता है उसमें हम खुश नहीं हैं बदभद्ध तो अरे बाबा जिसके तुम सेवक हो एक दिन हमारे पड़ोसी का यहाँ में नहीं दूसरी जगह नौकर आया वो बाल उसके रुखे हैं और कपड़े बिल्कुल गंदे छपे तो स्वामी जी हमको दस रुपए दे रहे हो तो हम अपना बाल बनवा लें जरा तेज साधन ले रहे हैं जरा कपड़े सेफ कर लें मैंने कहा देखो तो ये अपने मालिक की इज्जत बढ़ाने आया है जिस मालिक के सुख हो उसकी इज्जत बढ़े उसकी महिमा बढ़े लोग कहेंगे भगवान का भगत ममता होता है भगवान का भगत दरिद्र होता है भूखा होता है नंगा होता है कौन भगवान की भक्ति करेगा अरे भाई भगवान अपने प्रेमी का अपने भक्त का अपने सेवक का पूरा ख्याल रखते हैं पूरी जिम्मेवारी उठाते हैं भगवान की चाबी भगवान के पास नहीं रहती उनके भक्त के पास रहती और भगवान का खजाना भगवान के पास नहीं उनके भक्त के पास रहता है भगवान दूसरों का कल्याण करने के लिए छुट्टी कर देते हैं अपने भक्तों को जो तुम्हारे पास आएगा, उसका कल्याण होगा मत भक्तो भव यदि आपके क्रियाकलाप से आपकी बोली से आपके काम से आपके गो से भगवान की महिमा नहीं बढ़ती है तो आप भगवान के कैसे भक्त हैं उसकी बेजती कराने वाले उसकी बदनामी कराने वाले कैसे भक्त अच्छा भाई अच्छा, ये भक्ति कहाँ पे आ रहे भक्ति के हृदय में आनी चाहिए अच्छा अब कल कर We should have known better. We should have known better. विमल रुचिध्वस्त माया विलास श्रीपूर्णी कथि कथि कथिकंदेन्द्रो नारायण नारायण No, no, no. Probably, man is strong, man. को विश्राम करना पसंद है ये जैसे जब से जीवन प्रारंभ होता है धड़कन चलना शुरू हो और जीवन के अंतिम क्षण तक धड़कन चलती रहेगी कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है बंद नहीं होती है ये जो जो विराज लोग नुमाइश करते हैं ना सभा में ये हमारी हड़ताल हमने बंद कर दी है वो तो बिल्कुल दुखी थी बहुत सूक्ष्म रूप से चलती रहती है मशीन से ग्रहण नहीं होती ये बात दूसरी है मशीन से ग्रहण ना होना बात दूसरी है और उसका बिल्कुल ठप्प हो जाना बात दूसरी है वो डॉक्टर लोग भी जो मालिश वालिश करते करते है किसी इलेक्ट्रॉनिक जंप या फैक्ट्री से चलाते हैं वो भी जब उसका बीज रहता है तभी चलती है मैं तो हजार कोशिश करो वो चलती नहीं है तो धड़कन की जैसी स्थिति है मन की भी वैसी ही स्थिति है कभी तीज रूप में होता है कभी अंकुर रूप में होता है कभी शाखा पल्लव फूल फल सब फैले हुए होते हैं परंतु ये मन चलता रहता है जरूरी मशूनी धन बिल्कुल दूसरी चीज है मशीन नहीं परमेश्वर नहीं होती है अनुभव परमेश्वर है मशीन में और इस मन को चंचल करके कहीं ले जाते है। एक तो इसका अपने स्वरूप में हिलना होता है स्पंदन हिलने की शक्ति रख भी इतना कम हिले की मालूम ना पड़े अपने स्वरूप से पृथक मन मालूम ही न पड़े समाधि बोलते हैं जैसे मन को दफना दिया जैसे शरीर को कब्र में डाल देते हैं दफना देते हैं माटी का बना शरीर माटी में दफना देते हैं ऐसे जिस वस्तु से ये मन बना है उसको उसी ने दफना दिया है परंतु ये दफना देने के बाद भी रहता है कहते हैं कब्र में डाल देने के बाद भी कयामत के दिन वो रूह फिर कब्र में से निकलती है और अपने गुण दोष के साथ निकलती है वो नरक स्वर्ग में जाने की योग्यता लेकर निकलती है तो जन लोग बौद्ध लोग ऐसा मानते हैं कि तो यदि अपने मन को बिल्कुल निर्मल कर दिया जाए तो जन लोग मानते हैं कि तो ये आत्मा ऊपर तो है सिद्ध किला अलोका और बहुत लोग मानते हैं कि आत्मा का उच्छेदन हो जाता है और ईसाई और मुसलमान ऐसा मानते हैं कि मोहम्मद ने ईसा ने जिसके लिए सिफारिश कर दी है वो हमेशा के लिए स्वर्ग के राज्य में दृष्ट में जन्नत में प्रवेश कर जाएगा और जिसकी वे सिफारिश हम नहीं करेंगे वो हमेशा के लिए देर में नरक डाल जाएगा मुसलमान हो और ईसाइयों का ईश्वर निराकार है और समाजों का ईश्वर भी निराकार है परंतु उसमें एक विशेष बात है वो किसी की सिफारिश नहीं करता भारत समाजों का बल्कि वो तो कौल दे जैसे जो जैसा कर्म करे उसको वैसा फल देता है नरक स्वर्ग तो आर् मानते हैं वो मानते हैं पुनर्जन्म तो यहाँ तक मानते हैं कि यदि मुक्ति भी मिलेगी तो कर्म के अनुसार मिलेगी और वो एक सीमा तक रहेगी फिर तो मुक्ति में से जन्म में लौट आना पड़ेगा वो मुक्ति के बाद भी पुनर्जन्म मानते हैं और ये बिल्कुल ठीक भी है उनकी रीति से क्योंकि जब कर्म से मुक्ति मानी जाएगी तो वहां से लौटना भी अनिवार्य होगा कई सौ लोगों ने महाराज संशोधन किया है बिल्कुल सुल हुआ है वो कहते हैं कि न तो अपनी साधना से हमेशा के लिए कोई मुक्त हो सकता है बड़ी संभव कई लोग अपनी साधना से मुक्त होकर सिद्ध लोक में जाएंगे सिद्ध शिला पर बैठेंगे अनोखा सा ये बहुत बड़ी स्व और आत्मा का उच्छेद हो जाएगा ये भी नहीं मानता और किसी की सिफारिश से कोई हमेशा के लिए स्वर्ग में जाएगा कि हमेशा के लिए नरक में चला जाएगा तब तो ये खुदा की बहुत बड़ी नाजरशाही होगी सिफारिश सुन के सिफारिश सुन के हमेशा के लिए स्वर्ग में और सिफारिश न मिलने पर हमेशा के लिए नरक में कर्म के हिसाब से नहीं और अपनी मर्जी से जिसको चाहे उसको नरक में डाल दे और सिफारिश सुन के स्वर्ग में भेज दे, दे आ, ये बात भी वैष्णव को मान्य नहीं है तो वो ईश्वर की स्वतंत्रता को मानते हैं किसी किसी पर अनुरा करता है लेकिन ईश्वर को निराकार नहीं मानते पहली बार ईश्वर को वैष्णव ने साकार कर दिया और निराकार भी है और साकार भी है परंतु साकार भी उसका हमेशा नित्य रहता है और सिफारिश हुए भी मानते हैं वैष्णव लोग अपने अपने जो आचार्य है श्री रामानुजाचार्य श्री मधुवाचार्य श्री बल्लवाचार्य श्री लोकाचार्य इनकी सिफारिश मान के कि इनका शरणागत हो ये अपने दाता अनुदास पर भगवान कृपा करते हैं अपने धाम में बुला लेते हैं वैकुंठ लोक में, स्वर्ग में नहीं भेजते अपने दास को भगवान स्वर्ग में नहीं भेजते और अपने आदाश को नरक में भी नहीं भेजते स्वर्ग नरक तो कर्म अनुसार प्राप्त होते हैं परंतु भगवान का जो बैकुंठ धाम है वो आचार्यों की सिफारिश और भगवान के अनुग्रह से प्राप्त होता है वैकुंठ को फिर क्या होता है कि भगवान चाहें तो जो अयोग्य है उसको भी बैकुंठ में बुला लेते हैं जैसे गीत है गणिता है मारीच है अजामिल है जरा मऊदी धर्म के हैं कभी कभी ऐसा मूड बनता है उसका तो देखो हमारी स्वतंत्रता हम पापी को भी बुलाते हैं गारे बाबा नाम लेने पर बुलाए नहीं, नहीं। उसको तो मालूम ही नहीं है कि भगवान का नाम ले रहा है रीछ गए हो इसको रीजन बोलते बोलता है कई तो स्थलो तो रीछ गए भगवान भरोसे रीजन ही नकि भारी हमहू को विश्वास हो है माधव कथित उधारी पर ऐसा भी है कि कभी कभी बैकुंठ में गए हुए तो भी धरती में पटक देते हैं जैसे जय विजय अपने द्वारकाल से भेज दिया जाओ फिर से लौट कभी कभी किसी की मुक्ति रोक भी देते हैं दशरथ जी से कह दिया अभी फैलो गीत को तो तत्काल भेज दिया अपने धाम में और दशरथ जी से कह दिया अभी रुको जब हम राजा होने रावण मर जाए राजा उठाए उसके बाद जाए तो भगवान अयोग्य को भी मुक्ति दे देते हैं और जो मुक्त हुए हैं उनको भी लौटा देते हैं और किसी की मुक्ति में रुकावट डाल देते हैं ईश्वर की स्वतंत्रता तो है परंतु उनका महात्म्य बहुत सुलक्षण है मन मना मनाओ भरो मधभक्तो मदिया नमस्करो भगवान ने अपना मन लगा ये नहीं भगवान के रूप में मन लगाए एक बात आप बिल्कुल ध्यान में लेना कि हमारे भक्तिशास्त्र के जो भगवान है शास्त्र के जो